पातंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय दृश्य का स्वरूप प्रकाश क्रिया स्थिति स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गा दृश्यम सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है सत्व का स्वभाव प्रकाश है रजस का क्रिया और तमस का स्थिति है इनका स्वरूप स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पांच तन्मात्राएं गंध तन्मात्रा रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा तथा तेरह इंद्रिया पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेंद्रिया मन अहंकार और चित्त है इनका प्रयोजन पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना है विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण प्रवाणी गुणों की चार अवस्थाएं हैं विशेष पांचो स्थलभूत और ग्यारहों इंद्रियां, दो अविशेष पाँच तन्मात्राएँ और अहंकार तीन लिंगमात्र महत्व और चार अलिंग प्रधान अर्थात अव्यक्त मूल प्रकृति दृष्टा का स्वरूप दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपी प्रत्यानुप्य दृष्टा यद्यपि देखने की शक्ति मात्र निर्मल और निर्विकार है फिर भी उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रहता है दृश्य का प्रयोजन तदर्थ एवं दृश्या दृश्यस्यात्मा यह सारा दृश्य दृष्टा पुरुष के अपर्ग स्वरूपावस्थिति कराने के लिए है यह दृश्य मुक्त पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषों के लिए इसी प्रयोजन के सिद्ध कराने में लगा रहता है चितार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता क्योंकि वह दूसरों की साझा वस्तु है अर्थात दूसरों के भोग अपवर्ग के साधन में लगा रहता है दृष्टा और दृश्य के संयोग के वियोग का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं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 और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्ग रूप है असमप्रज्ञा समाधि द्वारा की जाती है दृश्य और दृष्टा अर्थात चित्त और पुरुष का जो आसक्तिपूर्वक स्वस्वामी अर्थात भोग्यत्व और भोक्तृत्व भाव संबंध है वह संयोग है संयोग की उत्पत्ति का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं तस्य हेतु अविद्या दृष्टा और दृश्य के अविवेक पूर्व संयोग का कारण अविद्या है तीसरा हान दुख का नितांत अभाव क्या है तद्भावास संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है यही हान है यह चेतन स्वरूप पुरुष का कैवल्य है चौथा हानोपाय दुख के नितांत अभाव का साधन क्या है विवेक ख्यार विप्लवाहानोपाय निर्मल अडोल विवेक ख्याति हान का उपाय है विवेक की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा अगले सूत्र में बतलाई गई है